श्रीमद्भगवद्दीता शंक्यध्याय घेरा यहासमसत्क्यासन भोजनषु एकोथवाप्यच्युत तत्म्क्षम तक्षाए तामहम प्रमेय यहास परिहास प्रयोजनायत् परिभूत असी सी क्विहश्यासनभोजनसु विहरण विहार पादव्यायाम शयन शय्या आसन आस्था भोजनम अदनमित एसु विहारशय्यासन भोजनसु एक परोक्षा सन, सन, सन असत्ता असी परिभूता अशी अथवा अभी हे अच्युत तत्सम्क्ष तद शब्द क्रिया विशेषणार्थ प्रत्यक्ष वसत्कृत असी तत्सव अपराधजात क्षाम क्षमा कार्ये ताम अहम अप्रमेय प्रमाणातीत तथा जो हसी के लिए भी आप मुझसे असत्कृत अपमानित हुए हैं कहाँ विहारशैया आसन और भोजनादी में विचरणारूप पैरों से चलते फिरने चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है सैन का नाम थैया है स्थित होने बैठने का नाम आसन है और भक्षण करने का नाम भोजन है इन सब क्रियाओं के करते समय मुझसे अकेले में आपके पीछे अथवा आपके सामने आपका जो कुछ अपमान तिरस्कार हुआ है ये अच्युत उस समस्त अपराधों के समुदाय को मैं आप अप्रमेय से अर्थात प्रमाणातीत परमेश्वर से क्षमा कराता हूँ सक्षम शब्द के पहले का शब्द क्रिया विशेषण है यतह ओ क्योंकि आप प्रतिमा पिता से लोकस्थराचर सेम से पूज्य से गुर्गरिया न समस्याभ्यधिकुनो लोकत्रेभ्य प्रतिम पिता असि जन इत लोकसा प्राणीजात चराचर से थावरजंगम से न कव तम असत पिता पूज्य च पूजारहो यु गुरुतर गुरु इस स्थावर रूप समस्त जगत के यानी मात्र के उत्पन्न करने वाले पिता हैं केवल पिता ही नहीं आप पूजनीय भी हैं क्योंकि आप बड़े से बड़े गुरु हैं गुरु तरह है तुम कस्मा आप कैसे गुरु तरह सो अर्जुन कहला बतलाता है नसम त्ल्यस्त न एव ईश्वरदनेककेस्वर अन्यो न नवती कुत एव अभ्य सैत् दो दोकत्रय अपि सर्वस्मिन अप्रतिम अप्रभाव हे अप्रतिम अप्रभाव सारी त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है क्योंकि अनेक ईश्वर मान लेने पर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए हे ईश्वर दो नहीं हो सकते जबकि सारे त्रिभुवन में आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है प्रति प्रतिमीयत यहासा प्रतिमा न विद्यते प्रतिमा यव प्रभाव से सम अप्रतिम प्रभावः हे अति अप्रतिम प्रभाव निरतिशय प्रभाव इत जिससे किसी वस्तु की समानता की जाए उसका नाम प्रतिमा है जिन आपके प्रभाव की कोई प्रतिमा नहीं है वह आप अप्रतिम प्रभाव हैं इस प्रकार हे अप्रतिम हे अर्थ प्रभाव यत एवं जबकि यह यहां प्रणम्य प्रणिधाय काम प्रसाद तामह सीढ़ पितेव पुत्र सखे सख्यु प्रिया प्रिया प्रणम्य नमस्कृत प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचे धृत्वा प्रसादये शरीर प्रसाद प्रसाद अहम् ईशम् ईशम ईशितारम येड्यम स्तु पुनः पुत्रस्य अपराधम पिता यथा क्षमते शर्व सखाईव चख्यु अपराधम यथा वा प्रिया अपराधम एवम् क्षमतेमंहसी हे देव प्रथ तुम चंतुम इत्यथ इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार नीचा करके अर्थात आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य शासन करता आप ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ अर्थात आपसे अनुग्रह कराता हूँ जैसे पुत्र का समस्त अपराध पिता क्षमा करता है तथा जैसे मित्र का अपराध मित्र अथवा प्रिय प्रिया का अपराध प्रिय पति क्षमा करता है सहन करता है वैसे ही हे देव आपको भी मेरे समस्त अपराधों को सर्वथा सहन करना अर्थात क्षमा करना उचित है अदृष्टपूर्व तो दृष्टि भयन च प्रथिम मनो में तदेव मे दर्शय देंव प्रसिदेव जगन्नीवास अदृष्टपूर्व न कदाचि दृष्टपूर्व इदम विश्वरूपम तब मया अन्य वा तदहम दृष्टवा शिशितः अस्मि भयेन च्यथित मनो में आपके जिस विश्वरूप को मैंने या अन्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा ऐसे पहले न देखे हुए इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ तथा साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है अतः तद एव मे मम दर्शय हे देव रूपम यद मत्सखम प्रसिद देवेश जगन्वास जगतो निवासो जगन्निवासो हे जगन्निवास इसलिए हे देव मुझे अपना वही रूप दिखलाइए जो मेरा मित्र रूप है वे हे देवेश हे जगन्निवास आप प्रसन्न होइए जगत के निवास स्थान का नाम जगन्निवास है किटटन इच्छामित्वाम ुम तथा तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभा बाहोभवृते किटिव किटव गक्रहस्तम इक्षा ठये ता दुम अहम तथा पूर्वद मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले ही की भांति सिर पर मुकुट धारण किए हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ यत एवं तस्मा तेन एव एवपेण वसुदेवपुत्रूपेण चतुर्भुजन सहस्रबाह वातमिक विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ति उपसंहृत्य विश्वपम तेन एव रूपेण पुत्र रूपेण भव इत्यर्थः। जबकि यह बात है तो हे सहस्रबाह हे विश्वमूर्ति अर्थात वर्तमान विश्व से युक्त भगवन् आप उसी अपने पुत्र रूप चतुर्भुज स्वरूप से युक्त होइए अर्थात इस विश्व का उपसंहार करके आप वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण के स्वरूप से स्थित होइए अर्जुनम भीतम उपलभ्य उपसंहृत्य विश्व प्रियवचन आश्वासयन श्री भगवान उवाच अर्जुन को भयभीत देखकर विश्वरूप का उपसंहार करके प्रिय वचनों से धैर्य देते हुए श्री भगवान बोले मैं प्रसन्न तवाजुने दूप तेजो मयम् विश्वमंतमा यमे तदन्य दृष्टपूर्व मैं प्रसन्न प्रसाद नाम अनुग्रहबुद्धि तदवता प्रसन्न मैं तव हे अर्जुन इदम पदम रूप ऐश्वर्यस्य दर्शित आत्मयोगात्मन ऐश्वर्य सामथ्यादेजोम तेज प्राज विस्व सममतरिम आदौ भवम आद्यम यदूपम में मम तदन्येन तत्न कनचे न दृष्टपूर्वम हे अर्जुन प्रसन्न हुए मुझ परमात्मा ने तुझ पर जो अनुग्रह बुद्धि है उसका नाम प्रसाद है उससे युक्त मुझ परमेश्वर ने अपने ऐश्वर्य के सामर्थ्य से यह परम श्रेष्ठ तेजोमय तेज से परिपूर्ण अनंत अंतरहित सबसे पहले होने वाला अनादि विश्व रूप तुझे दिखाया है जो मेरा रूप तेरे सिवा पहले और किसी से भी नहीं देखा गया आत्मनो मम रूप दर्शन नृता तत् स्तौती मेरे रूप का दर्शन करके तू संदेह कितार्थ हो गया है इस प्रकार उस रूप दर्शन की स्थिति करते हैं न वेदय दान क्रियातपोरुग्रैह एवं रूप शक्य हम लोग द्रष्टुम तुर प्रवीर न वेदयन न दान चतुर्ण अ वेदा अध्ययने यथाव याध्ययन च न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन द्वारा अर्थात न तो चारों वेदों का यद अध्ययन करने से और न यज्ञों का अध्ययन करने से ही मैं दर्शन दे सकता हूँ एव यज्ञाध्ययन सिद्धवाद पृथक यज्ञाध्ययन ग्रहणम् यज्ञ विज्ञानोप विज्ञानोपलक्षणार्थम वेदों के अध्ययन से ही यज्ञों का अध्ययन सिद्ध हो सकता था उस पर भी जो अलग यज्ञों के अध्ययन का ग्रहण है वह यज्ञ विषयक विशेष विज्ञान के उपलक्षण के लिए है तथा है। न दान तुला पुरुषादि भी न क्रिया अग्निहोत्रादि स्रोतादिभ न अपि तपोभि उग्रैच चांद्रायणादि उग्रै घोर एवं रूप यथादर्शिता विश्व यस्य सह अहम् एवं रूप शक्यो न शक्यः अहम् शक्य अहम नृलोक मनुष्यलोक कुरुप्रवीरा वैसे ही न मनुष्य के बराबर कर दान करने से न कर सुवर्णादिदान अग्निहोत्र रूप क्रियाओं से और न चंद्रायण आदि उग्र तपों से ही मैं अपने ऐसे रूप का दर्शन दे सकता हूँ हे कुरु प्रवीर जैसा विश्व रूप तुझे दिख दिखाया गया है वैसा मैं तेरे सिवा इस मनुष्य लोक में और किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता